न इंद्रो बृहस्पति सन् विष्णु न

मे मधुमत्म कर्णाभ्या भूरि विश्व ब्रह्मण श्री मेत सु

बा

तंतो शम पादस्ताक्योक गुरु सतमास्मे श्रुते स्मृति मालयं करुणा

चार्यं सूत्र भाष्यंसे भगवत ईश्वर पुरुराने मूर्ति परिवार व्योमेहाय दक्षिण मूर्त

तलवकार साखिया के नौपनिषद इसमें हम लोग तृतीय खंड का वाक्यभाष भाष्य विचार कर रहे थे एक आख्यायिका का माध्यम से श्रुति हमको शिक्षा दे रही है

ये का उसके लिए भाष्यकार तीन हेतु बताए ये अक्षय का क्यों आ रहा है प्रथम हेतु हो गया ब्रह्म दुर्विध्य इसलिए इसका ज्ञान के लिए यत्ना अधिकम अधिक यत्न करना चाहिए और दूसरा हो गया समाधि सातन अभिमान, अभिमान।, अभिमान। हाँ। समाधि समाधि करना है ताकि अभिमान सातन होगा ठीक है तो अभिमान सातन

अहंकार अगर है तो ये ज्ञान मार्ग का बाधक है और तृतीय हो गया सगुण ब्रह्म उपासना का विधान करने के लिए क्योंकि ज्ञान कांड में सगुण ब्रह्म उपासना निषेध किया गया था सगुण ब्रह्म का उपासना करेंगे तो सगुण ब्रह्म का सिद्धि के लिए अभी सिद्धांति अनुमान दिया ये जगत रूपों का कार्यो को दिखा करके उसका जो करता होगा वो ईश्वर ही होगा इसलिए सिद्धांति अनुमान दे दिया जगत

भोक्तृ कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वक भवितुम अर्ति कार्य सती यथोक्त इसका लक्षण भी लंबा चौड़ा कह दिए जगत का और दृष्टांत दे दिए गृह प्रसाद रथ शयन आसना दिवत ये सब दृष्टान हम लोग टीका में देख रहे थे भवितुम इति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तक हम लोग देख लिए थे आगे

अत्र जगन निमित्ता जगन्मत्ता जगन्तादृष्ट निष्प यजी प्रयत्न तत्पूर्वक जगत सिद्धिरी बदतावादीनाशा विशेषण भोक्तृक विभागी जगत का जो जोदृष्ट

प्राणियों का अदृष्ट जगत के लिए निमित्त होता है अगर प्राणियों का अदृष्ट निमित्त नहीं बनेगा केवल ईश्वर स्वतंत्र हो जाएंगे जगत बनाने के लिए तो किसी को सुख मिलता है किसी को दुख मिलता है इस, इसके चलते ईश्वर के ऊपर दोष आ जाएगा कहते हैं भविष्यम्य और निर्घण्य नार्ग्रिन्य। निर्घण्य खूब होता भविष्यम्य किसी को सुखो दिया किसी को दुख दिया

तो अगर ईश्वर में जगत सृष्टि में पूर्णतया स्वातंत्र रहेगा अर्थात किसी का अपेक्षा नहीं करके निरपेक्षित्व तो ने सृष्टि करेगा तब ये दोष ईश्वर के ऊपर आएगा इसलिए वेदांत में कहते हैं कि जीवों का जो अदृष्ट है वो भी निमित्त कारण है ये जगत निमित्त जो अदृष्ट है वो अदृष्ट का निष्पत्ति के लिए अदृष्ट सिद्ध होता है प्राणियों का कर्म से

निष्पत्ति अर्थ यो जीवानाम प्रयत्न अभी जीव प्रयत्न करेंगे तो अभी अदृष्ट होगा ऐसा नहीं कि खाफी करके सोते सोते अदृष्ट बन जाएगा खाफी करके सोते सोते अदृष्ट बनेगा किंतु सकारात्मक अदृष्ट नहीं बनेगा नकारात्मक बन जाएगा यो जीवानाम प्रयत्नस तत्पूर्वकं अभी जीवों का प्रयत्न होने से उनका अदृष्ट बना और जीवों का अदृष्ट से जगत सिद्धि हो जाएगी

जीवा नाम प्रयत्नस तत्पूर्वक मतलब न्याय में है ही नहीं प्रयत्न अच्छा इसमें प्रयत्नस तत्पूर्वक अच्छा ऐसा पाठ है ठीक है कहते ना रिकॉर्ड ऐसी बात

ठीक है समस्त पद हो गया तो प्रयत्न पूर्वक जीवानाम प्रयत्न पूर्वकत्व न क्या ना जीवा नाम प्रयत्न पूर्वकत्व में समास कठिन हो जाएगा क्योंकि जीवानाम प्रयत्नम जीवानाम पूर्वकत्व नहीं है तो ये एक देश अन्वय करना पड़ेगा तत् तो तो है yes. नहीं है बड़े महाराज जी के भी नहीं है अच्छा क्योंकि अगर हम तत्म प्रयत्न पूर्वकत्व को समास कर देंगे तो प्रयत्न का अन्वय किसके साथ होगा

जीवान तो चैत्रश्य गुरुकुलम गुरु जैसा है वो एक प्रकार की अर्थात दोषग्रस्त होगा इसलिए स्पष्ट के लिए तत्पूर्वक दे दें अच्छा ठीक है हम लोग पाठ आगे चलेंगे जब तक तो आ जाएगा जीव तत् प्र, प्रयत्न तत्पूर्वकत्व अर्थात जीवों का प्रयत्न पूर्वक आप साध्य कहे कि भोक्तृ कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वकत्व

तो प्रयत्न पूर्वकत्व जीवों का प्रयत्न पूर्वक जगत में आ जाएगा तो उससे क्या होगा कहते हैं सिद्ध साधन तुम आप चले हैं प्रयत्न पूर्वक तुम साध्य को सिद्ध करने के लिए और ईश्वर में सिद्ध करने के लिए आप चले थे हम तो जीवो में तो ये सिद्ध है ही इसको कहा देते है हैं सिद्ध साधन जो हम मानते हैं आप उसको सिद्ध करते हैं तो जीव सिद्ध हो जाएगा सिद्ध साधन तुम ऐसा

तभी नहीं तो समास में कठिन होगा एक देश से समास करना पड़ेगा और ग्रस्त होगा जीवानाम जीवाना प्रयत्न तत्पूर्वक तत्पूर्वक जगत सिद्धम जगत सिद्धमित सिद्धमिति साधनत्व ऐसा कहने वाले निरीश्वरवादीना

जो निरीश्वरवादी होते हैं ये मीमांसा का अथवा ये सांख्य लो तो निराशा है उसका निराशा करने के लिए विशेषण दिया गया भोक्तृ कर्म विभागज्ञ इति, भोक्ताओं का कर्म कर्म अर्थात जैसे कर्म किए हैं तद अनुसार फल मिलेगा वो सबको जो जानता है कहेंगे ठीक है अभी आप ये विशेषण दे दिए भोक्तृ कर्म विभागज्ञ

भोक्ताओं का जो कर्म वो जीवों को पता है जीवों को पता है कि हमने ये कर्म किया हमको ये फल मिलेगा तो कहते सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है नहीं जीवानाम एते भक्तारो अस्मिन देशे काले व अस्य कर्म फल से विभाग ज्ञानम संभवति, नहीं जीवानाम इसका अन्वय कर लेंगे अस्मिन देशे काले वर्म फल से

एत भोक्तार विभाग ज्ञान जीवा नहीं संभवति। अस्मिन देशे काले इस देश में इस काल में इस जीवो का यह कर्मफल का भोग होना है ऐसा ज्ञान किसी जीवो को नहीं हो पाएगा जीव तो इसी जन्म का कितने बात भूल जाता है वाकई अपना विगत जन्म और सभी का

कर्म का फल ये जानना जीवों के पक्ष में संभव नहीं है हेतु देते हैं विशेष अनभिज्ञात ये जीव को विशेष ज्ञान नहीं है वो खाली जानता है कि एक मनुष्य है एक प्राणी है उसका कोई ना कोई कर्म है जिसके चलते शरीर मिला है किंतु उसका क्या कर्म है उसको क्या फल प्राप्त होना है ये सब किसी जीव को पता नहीं है अच्छा अनुमान में हेतु क्या दिया गया था

यथोक्त लक्षणत्वात्थ ये जो यथोक्त लक्षणत्व ये हो गया विशेष्य भाग अभी विशेष्य भाग क्यों दिया गया है तुम्हें इसको कहते हैं पदकृत्य अनुमान में ये सब जो पद लगाया गया ये पद सब क्यों लगाया गया उसके लिए बताते हैं पदकृत्यम यथोक्त लक्षणत्वा इसका अर्थ कहते हैं टीका में विचित्रवार

एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए प्रतीक से अर्थ तावन मात्र उक्त हो व्यचारम आह अभिचित्रवाद इत्यादि प्रतीक हो गया यथोक्त लक्षणत्वाद इसका अर्थ हो गया अभिचित्रवाद प्रतीक का अर्थ कह करके आगे इतने मात्र कहने से अगर हेतु हम खाली कह देंगे यथोक्त लक्षणत्वाद तो व्यभिचार हो जाएगा व्यभिचार हो जाएगा अर्थात तो हेतु कहीं रह जाएगा और साध्य नहीं रहेगा

तो हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा तो वे होगा हेतु और साध्य के बीच में क्या होना चाहिए, चाहिए। सहचार होना चाहिए अगर हेतु रह गया साध्य नहीं रहा तो क्या हो जाएगा वे हो जाएगा जा, दिखाते हैं कहाँ वे हो जाएगा आत्मादि स्वभाव वैचित्र्यस्य प्रयत्न पूर्वको अभाव

आत्मादि स्वभाव वैचित्र्य से आपका हेतु हो गया विचित्रवात हेतु है यथोक्त लक्षणत्वात उसका अर्थ हो गया विचित्रवा आत्मादि का जो स्वभाव है आत्मा माया आकाश इनका जो स्वभाव है नया एकों का मत में आत्मा आकाश है आकाश नहीं ये सब अलग अलग है और वेदांति भी ब्रह्म और माया ये दोनों का लक्षण एक कहते हैं नहीं कहते हैं।

ये सभी का लक्षण अलग अलग हो गया इसलिए आत्मादि स्वभाव वैचित्र्य आप हेतु दिए हैं जहां विचित्रत्व आएगा वहां किसी कर्ता का प्रयत्न पूर्वकत्वम रहेगा अभी आत्मा आकाश माया ये सब में आया और यहां सब प्रयत्न पूर्वकत्वम इनका उत्पत्ति हुई है नहीं हुआ है इसलिए प्रयत्न पूर्वकत्व ये सब में आ जाएगा आकाश आत्मा माया इत्याद में

इसे सब अनादि है अच्छा ये सड अनादि इसका श्लोक याद है ना हम लोग कितने भूल गए अविद्या योगः तो ये आत्मा और माया अविद्या ये सब अनादि है इसमें प्रयत्न पूर्वक ये नहीं है क्योंकि इनका तो उत्पत्ति ही नहीं है

प्रयत्न पूर्वकत्व अर्थात प्रयत्न पूर्वो यस्मा तो इनका पूर्व कुछ है नहीं क्योंकि इनका उत्पत्ति ही नहीं हुई है अगर आप वैचित्र विचित्रत्व को अगर हेतु बनाएंगे तो आत्मा आकाश माया में विचित्रत्व रहेगा किंतु प्रयत्न पूर्वकत्व नहीं रहेगा तो क्या दोष हो जाएगा व्यविचार हो जाएगा हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो व्यविचार हो जाएगा

तदर्थम कार्यत्वे सति कार्य यो में रहते है सति इति विशेषणम हेतु में विशेषण दे दिया गया कार्यत्वम अभी सति सती ये आत्मा में रहेगा ना माया में रहेगा ना आकाश में रहेगा किस में नहीं रहेगा तो हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा क्या दोष हो जाएगा कोई दोष नहीं आकाश नया को अच्छा

आकाश में अगर कारियो, अभी कार्य तो अगर आकाश में रह जाएगा तो उसमें विचित्र तो भी रहेगा तो कोई हानि भी नहीं, नहीं होगा इसको दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए आत्मा आदि के ऊपर टिप्पणी है आदि न आकाशादि ग्रहस तथा से आत्मनो रूपम आकाशादि विचित्रम विलक्षणम आत्मा आकाश से भिन्न है विलक्षण गुण लक्षण वाला है

न प्रयत्न पूर्वकं आकाश आत्मा रात्मा से भी आकाशे इनका लक्षण तो सब विचित्र है किंतु प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक नहीं होने से वे विचार सियाद अनाधिर अनिर्वाच्य माया एव वा आदि शब्द ग्राह्या आत्मादि जो टीका में दिया है आदि शब्द से आप आकाश ले सकते हैं अथवा माया को भी ले सकते हैं आगे एक ब्रेकेट देकर के आकाशादि रूपम चात्म विलक्षणम ये दिया ना?

इसको थोड़ा हम लोग ये कर लेंगे वो आना है जो प्रथम वाक्य है आत्मनो रूपम आकाशादिभ्यो विचित्रम विलक्षणम न च प्रयत्न पूर्वम इति व्यभिचार सियाद ये जो ब्रैकेट वाला को वहां लगा दीजिए और ब्रैकेट भी हटा दीजिए क्योंकि बड़े महाराज जी कभी टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं और जो टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी इसको ब्रैकेट करके अंतिम में दे देते दे दे हैं तब तो क्या ना लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है वो जहां है उधर ही दे देंगे

सियादी अर्थों के बाद इतने अंश को जोड़ देंगे और वो ब्रैकेट भी हटा देंगे विराम कर लेंगे सियादित्ती के आगे विरम रहेगा फिर आकाशादी रूपम से आत्मविलक्षणम फिर दूसरा विराम हो जाएगा आगे तो माया भी ले सकते हैं आगे टीका में तो कार्य तो विशेषण दे देने से और हेतु भी नहीं रहेगा साध्य भी नहीं रहेगा तो कोई दोष नहीं होगा

अभी हेतु में क्या विशेषण देना पड़ा कार्यत्व और विशेष क्या था लक्षण तो लख्षनतु? अभी कार्य को अगर विशेषण देना पड़ा तो कहेंगे ठीक है अगर आपको ये देना होता है तो उतना ही है उतना ही से काम चलना चाहिए कहते हैं कार्यत्वाद इतनी उगते केवल कार्यत्वाद इतना ही अगर हेतु कह देंगे अबुद्धिपूर्वकारी कार्य विभाग प्रयत्न पूर्वकत्व नास्ती

अनेकांतिक तदर्थम यशोक्त लक्षण स्वादी खाली कार्यत्व का हेतु बना देंगे जहां कार्यत्व तो रहेगा वहां विभाग प्रयत्न पूर्वकत्व इतना रहेगा साध्य रहेगा कार्यत्व को हेतु बना देंगे तो जो अबुद्धिपूर्वक कार्य है अबुद्धिपूर्वकारी तीन नंबर टिप्पणी में दे दिए अबुद्धिपूर्वकारी उन्मत्तादि

अच्छा टिपणी बाद में देखेंगे पहले मुगल समझ लेंगे अबुद्धि पूर्वकारी का अर्थ उन्मत्त उन्मत जो विकृत मस्तिष्क पागल कहते हैं अबुद्धि पूर्वकारी जो है उसका जो कार्य होगा उसमें कार्य तो रहेगा किंतु उसका कार्य में विभागज्ञ अर्थात भोक्तृ कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वकत्व जो पागल जो कार्य करता है ये कार्य

किसी के लिए उसका है उसका ऐसे कर्मफल है ऐसा जानकर के करता है नहीं करता है तो हेतु तो कार्य तो रह जाएगा किंतु साध्य नहीं रहेगा तो क्या दोष हो जाएगा बे विचार हो जाएगा इसको कह दिया अनैकांतिक्तिक नहीं होता सहचार एको अंतो साध्य सहेतु ऐकांतिक और जो हेतु का साध्य ही एकमात्र अंत अंत अर्थात नियामक

साध्य ही नियामक नहीं हुआ वो हेतु को अनेकांति का विचार कहा जाता है इसलिए ये यथोक्त लक्षणत्वाद ये दे दिया गया इस प्रकार के लक्षण वाला होना चाहिए कार्य भी होना चाहिए और ये निर्दिष्ट लक्षण वाला होना चाहिए ये निर्दिष्ट लक्षण वाला ये कोई उन्मत्त मतलब ये उन्मत्त व्यक्ति बना नहीं पाएगा जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति एक एकदम बढ़िया घर बना देगा नहीं बना पाएगा

यथोक्त लक्षण तो ये तो देने से हेतु भी नहीं रहेगा उन्मत्त कार्य में हेतु नहीं रहेगा साध्य नहीं रहेगा कोई दोष नहीं होगा तीन नंबर टिप्पणी देखिए अबुद्धि कार्य उन्मत्तादि अबुद्धिपूर्वक का करने वाला कार्य करने वाला उन्मत्त उन्मत्त उन्मत विकृत मस्तिष्क तत्कार्य तो तो उसका कार्य में भी कभी घुणाक्षर न्याय न वैचित्र्य

जो घूणाक्षर कहते हैं जो कीटक होते हैं काट देते हैं लकड़ी को कभी कभी उसका वो छिलका को काटेगा नहीं उसका अंदर वाला को काटेगा और वो लकड़ी का जो छिलका निकल जाता है अंदर में दिखता है वो बढ़िया अपना ड्रेन जैसा बना दिया सब थोड़ा दिखता है तो उसको कहते हैं घुणाक्षर अर्थात कभी वहां अक्षर जैसा दिख जाता है

अभी उन्मत्त तो है वो व्यक्ति किन्तु गुणाक्षर न्याय न कभी वैचित्र्य कभी ऐसा कुछ कार्य बन गया पागल कुछ लिखते लिखते बढ़िया लिख दिया हो सकता है इस प्रकार अगर वहां अगर बन भी गया तो वो तो कुछ ना कुछ पूर्वको वो बना क्योंकि पागल भी जो कार्य किया वो तो कुछ प्रयत्न पूर्वको कर दिया तो इसके लिए कहते हैं ये कहाँ से ये प्रयत्न हुआ कहते हैं अदृष्ट अनुकूल प्रयत्न

उन्मत्त व्यक्ति से जो बनते बनते कुछ बन गया अगर अच्छा भी बन गया वो नहीं कि वो विभाग प्रयत्न पूर्वक वो जान करके ऐसा नहीं किया वो उसका अदृष्ट के चलते हो गया तो दे दिया कि भोगतुरे वृष्ट अनुकूल प्रयत्न तो अदृष्ट अनुकूल प्रयत्न ये विभागज्ञ पूर्वक प्रयत्न हुआ तो विभागज्ञ नहीं होता जान करके नहीं किया अदृष्ट से हो गया और हम लोग साध्य में दिए हैं कि

भोक्तृ कर्म विभागभ्य प्रयत्न पूर्वक वो विभागज्ञ नहीं हुआ वो और दूसरा अगर कहेंगे नहीं नहीं उसका अदृष्ट खाली ऐसा बना देगा कहेंगे फिर मान लीजिए कि उन्मत्त के अंदर में जो अंतर्यामी है उन्मत्तादि अंतर्यामी न एवं प्रयत्न पक्ष धर्म बलात्ती तो उन्मत्तादि में भी अंतरियामी रहेंगे और अंतरयामी का ये प्रयत्न हुआ

अगर अंतर्यामी का प्रयत्न हुआ तो अंतर्यामी तो ईश्वर है सिद्धांत जाएगा वो तो हम कहते हैं ईश्वर की ही सिद्धि हो जाएगी अगर आप अंतर्यामी को ईश्वर से भिन्न मानेंगे तो फिर वो विभागज्ञ प्रयत्न होकर के वो नहीं करता है अंतर्यामी क्योंकि अंतर्यामी तो स्वभाव से जैसे उसका प्रवृत्ति है अर्थात अंतर्यामी भी अदृष्ट के अनुसार ही प्रवृत्त करवाएगा अंतर्यामी प्रवृति करवाने में स्वतंत्र नहीं है संस्कार के अनुसार ही कराएगा

ये तीन नंबर हो गया आगे देखिए ऊपर में यद अभी हेतु का दोनों अंश हेतु में विशेषण अंश क्या हुआ कार्यत्व विशेष अंश लक्षणत्व ये दोनों अंश का पदक्रित्य बता दिए ये क्यों दिया गया अभी अन्य व्याप्ती दिखाते हैं यद विचित्रम तद विभाग प्रयत्न पूर्वक यथा गृहादि

ये अनुव्याप्ति दिखा दिया यदित्रम कार्य होना चाहिए कार्य तो सती विचित्रम तद विभाग प्रयत्न पूर्वकम ये हमारा व्याप्ति हो गई यथा गृहादि गृह ग्रिहा दृष्टांत तो उसमें घटा करके व्याप्ति को दिखाते हैं जानाति एवहि जाना ही

अयं अयम गृहादि स्वामीनो चैति ततो न साध्य वैकल्यम तक्षादी जो लकड़ी काम करने वाला अथवा जो ईटा पत्थर काम करने वाले होते हैं उनको पता है कि अयम गृहादि अस्वामीनो द्रव्य दूर्वक निर्माण ये जो घर है ये इस घर का मालिक ये है

अथवा ये घर इस व्यक्ति का द्रव्य दान से बना है इस प्रकार की वो जानता है इति इति च च इथम वो जो कार्य करने वाला है वो भी जानता है कि घर का मालिक ये है अथवा ये घर बनने के लिए ये सब पदार्थ दिए हैं इस प्रकार की उसको ज्ञान है तो होने से दृष्टांत तो जो गृह हुआ उसमें साध्य नहीं रहेगा ये बात नहीं है साध्य हो गया कि

भोक्त्री कर्म विभाग प्रयत्न पूर्व भोक्ता इस फल का जो भोग करेगा उसका कर्म ऐसा है और कर्मों को जो जानता है उसी का प्रयत्न से बनना तो यहां जो घर बनाता है मिस्त्री कहते हैं कि वो जानता है ये इसका मालिक है और पूर्व पक्ष कहेगा कि ये इसका मालिक है मिस्त्री खाली इतना ही जानता है न वो मिस्त्री को पता है इस मालिक का ऐसा कर्म है और उस कर्म से इसको ये घर प्राप्त होता है ऐसा जानता है

नहीं जानता है पूर्व पक्ष कहेगा आप जो साध्य दिए हैं कि भोक्ता का कर्म को जानने वाला ही बनाता है तो ये मिस्त्री कहाँ भोक्ता का कर्मों को जानता है तो साध्य नहीं रहेगा आपका दृष्टांत में तो दृष्टांत साध्य विकल हो जाएगा तो सिद्धांती उसका निराकरण करता है ततोच न साध्य वैकल्यम अर्थात वो मिस्त्री इतना जानता है कि ये इसका मालिक है

ये घर को बनाने में सारे द्रव्य दिया है इतना जानता है अरे आगे सिद्धांत कहता है कि यथा शब्दम ही साधन दूषण न अभिप्राय बसा शब्द अर्थात तो शब्द से जितना उसका अभिप्राय है मतलब शब्द से योग्य अर्थ को ग्रहण करके साधन दूषण करना चाहिए साधन अर्थात पक्ष में हेतु रहा नहीं रहा दृष्टान्त में साध्य रहा नहीं रहा ये सब दिखाना अथवा दोष देना ये सब

शब्द का अभिप्राय निकाल करके नहीं करना शब्द का योग्य अर्थ को लेकर के देखना है जब आप जगत को पक्ष बनाते हैं वहां ईश्वर बनाने वाला है वो सर्वज्ञ है वो सभी का कर्मफल जानता है आज जब घर बनाने का बात आया वहां मिस्त्री बनाएगा वो कर्मफलों को नहीं जानेगा मिस्त्री को इतना ज्ञान होता है कि ये इसका मालिक है अथवा ये द्रव्य दिया है

स्थिति को देख करके जो योग्य अर्थ उसी को ही ग्रहण करना चाहिए नहीं कि अपना अभिप्राय से हम कहेंगे साध्य इसको बनाए हैं दृष्टान्त तो में यही इसी प्रकार के साध्य घटना चाहिए ऐसा नहीं है सिद्धांति कहता है यथाशब्दम ही साधन दूषण न अभिप्राय बस सिद्धांति पूर्व पक्ष को कहता है आपका अभिप्राय से ये से साधन और दूषण नहीं होगा यथाशब्दम अर्थात तो शब्द से योग्यता

शब्द का जो योग्यता उसी के अनुसार विचार किया जाना चाहिए यहाँ चार नंबर टिप्पणी देखेंगे ननु साध्य कर्म पदे न साध्य में है भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकत्व तो उसमें जो कर्म शब्द है वो कर्म शब्द का अर्थ हो गया धर्माधर्म ईवर विपक्षित्वात्थ भोक्ता का कर्म

ये जगत बनने में भोक्ताओं का सब कर्म निमित्त कारण है भोक्ता का कर्म अर्थात भोक्ताओं का धर्मा धर्म ये विवक्षित है तस्व ज्ञानम अगर साध्य शब्द में कर्म शब्द का अर्थ हो गया धर्मा धर्म ये जो घर बनाने वाले मिस्त्री उसको पता है ये गृह स्वामी का धर्मा धर्म कितना है नहीं पता है ज्ञानम तक्षाधर न संभवती इसी पूर्व कहता है की दृष्टान्त में साध्य नहीं रहेगा

दृष्टांत में साध्य नहीं रहने से वो दोषों को कहेंगे साध्य वैकल्यम साध्य विकलता दृष्टांत में साध्य नहीं रहा तो पूर्वपक्ष कहता है कि साध्य वैकल्यम तदवस्थम एवं अत आह सिद्धांत कहता है कि यथा इति शब्द प्रतीयम अर्थम अनुध्य एवं साधन दूषणेत यथाशब्दीका में कह तो यथाशब्द जो है यथा, यथा योग्यता

योग्यता अर्थ में यहाँ यथा दिया गया अर्थात अनुरूपम योग्यता के लिए ये अव्य भाव समास होता है यथा अर्थ में यथा का एक अर्थ यथा का चार अर्थ होता है सादृश्य तो इसमें एक योग्यता है तो वही यथा शब्द का अर्थ है यहाँ योग्यता अर्थात योग्यता अनुसारेण ही साधन दूषण करना चाहिए प्रतीयमान अर्थम अनुरुद

जो प्रतीत हो रहा है अर्थ उसी को लेकर के ही ये विचार करना चाहिए तथा तो चा, कर्म शब्द अभी जब दृष्टांत तो में कर्म शब्द व्यवहार करेंगे उसका अर्थ करेंगे प्रतीयमान गृह स्वामी कृत वेतन दानादेर ज्ञान से तक्षा दे है संभव न साध्य वैकल्याण जो गृह अभी बना रहा है वो तो तक्षा तक्षा अर्थात जो लकड़ी काम करने वाला मिस्त्री

वो जानता है कि ये गृह स्वामी है ये वेतन देता है द्रव्य इत्यादि देता है तो इतना ज्ञान उसको है इतना ज्ञान ही यहाँ साध्य हो जाएगा इसलिए साध्य वैचल्य नहीं होगा नहीं कि जो पक्ष में साध्य का अर्थ कर्म शब्द का जो अर्थ हुआ दृष्टांत में कर्म शब्द का वही अर्थ होना चाहिए ऐसा नहीं योग्य अर्थ को लेकर के विचार होता है अच्छा ये विचार हुआ आगे

चतुर्थ पंक्ति में अन्वय व्याप्ति दिखा दिए थे यदि तद विभाग प्रयत्न पूर्वक दिखा दिया था अभी के व्याप्ति कैसे कहेंगे यदि पूर्वक नवती तद विचित्रम कार्य नवती इस प्रकार हो जाएगा विपक्ष व्यतिरेक आत्मा दिवत इति उदाह आत्मा तदाहरण हो जाएगा अर्थात वहाँ

प्रयत्न न भवति ये आत्मा की उत्पत्ति होती है नहीं होती है तो फिर विभाग प्रयत्न पूर्वकत्वम इसमें रहेगा नहीं रहेगा तो विशिष्ट कार्यम विचित्र कार्यत्वम तो ये रहेगा नहीं रहेगा साध्य भी नहीं रहा हेतु भी नहीं रहा तो व्यति व्याप्ति सिद्ध हुआ हो गया यथा आत्मा आकाशादी अन्य

यथा आत्मा इति अन्वय व्यतिरैक प्रयोग इतर्थ आकाशादी चतुर्थ पंक्ति में था वो अन्वय व्यतिरेक में हो गया और आत्मा ये व्यतिरक आकाश भी तो नया एक मत में दिया जाएगा ना हाँ छह नंबर टिप्पणी दिया है आकाशादी परमत अभिप्राय कम तो ये भी अर्थात व्यतिरक दृष्टांत में आएगा इसका उत्पत्ति भी नहीं होती है

विशिष्ट कार्य भी नहीं हुआ उत्पत्ति भी नहीं हुआ यथा आकाश, यथा आत्मा आकाश आदि, आकाश और आत्मा ये दोनों विपक्ष हो गए व्यति व्याप्ति दिखाने का स्थान क्योंकि ये दोनों नित्य उत्पत्ति नहीं होने वाले हैं आकाश नया के मत में नित्य है यथा आकाश, आत्मा आकाश आदि यहाँ अर्थात व्यक्ति की व्याप्ति के लिए दृष्टान्त तो हो गया आगे कहते हैं इति अन्वय व्यति प्रयोग

अन्वय व्याप्ति भी दिखा करके और गेत्र व्याप्ति दिखा करके प्रयोग को दिखा दे प्रयोग अर्थात अनुमान अभी पूर्व पक्ष कहता है कि बेविचार संका दिखाता है बेविचार संका कैसे कहेंगे पर्वतो बिमान धूमान इसमें बेविचार संका कैसे कहेंगे धूमो बन्निर बन्स्तु इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे विचित्र कार्यत्व वस्तु और विभाग प्रयत्न पूर्वकत्व मास्तु

विचित्र तो कार्य हो गया हेतु वो तो रहे किन्तु विभागज प्रयत्न पूर्वक हो गया साध्य ये न भविष्य तो पूर्व पक्ष कहता है और पूछता है कि किम बाधक अगर हम ऐसा कहेंगे तो आप क्या बाधक दिखाएंगे अगर कहेंगे कि धूमो वस्तु बनिर मास्तु इस प्रकार के कहने से तो क्या बाधक दिखाएंगे यदि

न सियात धूमोपी न सियात इसको कहते हैं तर्क अनुमान का अनुग्राह होता है अगर तर्क नहीं है आपके पास बेविचार व्यभिचार दिखाने से ये हार जाएगा इसको कहते हैं कि ये मूल शैथिल्य दोष होगा मूल है इसको इष्टपति कहेंगे क्योंकि पूर्व पक्ष अगर

आप कहेंगे कि यदि बन्ही न स्या तरी धुमो भी न फिर ये मूल लिया अर्थात तो व्याप्ति नहीं रहेगा तो मूल असैथल्य दोष होगा तर्क के आगे फिर इष्टापति सिद्धांति कहेगा यदि बन्ही न सिया तरी धुमो पी ये होने से फिर पुरोपक्ष पक्ष देगा कि स्टापति यदि बन्ही न स्या तरी धुमो भी ठीक है तो पूर्व पक्ष कहेगा धुमो भी न हो

किंतु वहां कहेंगे धूमो भी ना हो कैसा क्योंकि ये दिखा, दिख रहा है तो ये जो आपाद का अभाव ये होना चाहिए वहाद्य व्यतिरेक निश्चय वो बंधी निश्चय आपाद्य क्यूंकि धूमो को दिखा करके धूम अभाव अभाव, अभाव

वहाँ हम कहते हैं कि यदि बंधे नश्यात बंधी अभाव को दिखा करके धुमा भाव को दिखा रहे हैं तो बंधी अभाव हो जाएगा आपाधक और धुमा भाव हो जाएगा आपाध्य तो आपाध्य बित्रिक निश्चय हो जाएगा अच्छा आगे किम बाधक हम पूर्व पक्ष पूछता है अगर हम ऐसा कहेंगे तो इसमें बाधक आप क्या कहेंगे उसको पूर्व पक्ष बता रहे जगत वैचित्र्य

पूर्व पक्ष कहेगा कि विचित्र कार्य तुम अस्तु किन्तु विभाग प्रयत्न पूर्वक तो मतु तो ये विचित्र कार्य होगा और विभाग प्रयत्न पूर्वक अगर नहीं रहेगा रहे ये विचित्र कार्य तो बनेगा कैसे अगर बन ही नहीं रहेगा और धूमो भी रहेगा ये धूमो आएगा कहां से इसके लिए पूर्व पक्ष कह रहा है जगत वैचित्र्य कर्म वैचित्र्या एवं संभवात जगत में जो वैचित्र है वो प्राणियों का कर्म वैचित्र्य से हो जाएगा

ये विभाग पूर्वक है कि ईश्वर को मानने का क्या जरूरत होगा संभवत अत्य तो हो पक्ष एवं साध्या भाव संकया तभी पक्ष पक्ष जगत में ये जो विभाग प्रयत्न पूर्वक तुम ये नहीं रहेगा विचित्र कार्य तुम कैसे हो जाएगा कितने प्राणियों का कर्म से प्राणियों कर्मों में वैचित्र है उस जगत भी वैचित्र विचित्रता आ जाएगा जगत में

ईश्वर मान्यता क्या जरूरत है पूर्व पक्ष कहता है अतः पक्षी एवं साध्याभाव आशंका पक्ष हो गया जगत इसमें विभाग प्रयत्न पूर्वकत्वम नहीं आएगा तो विचित्रत्वम कैसे आ जाएगा प्राणी कर्म का वैचित्र से आ जाएगा तो अभी पक्ष में साध्याभाव की आशंका हुआ निश्चय नहीं है पक्ष में अगर साध्याभाव की आशंका हो जाएगा तो वो पक्ष अभी

अर्थात वो आप वहाँ साध्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो साध्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे साध्य अभी वहाँ है ऐसा तो निश्चय नहीं होगा और साध्य नहीं है ये भी निश्चय नहीं हो पाएगा तो उसको कहते हैं संकित विपक्ष अभी इसमें साध्य है नहीं है ये निश्चय और नहीं कर पाएंगे साध्य और साध्य अभाव की भी आशंका आ गया हम जो अनुमान आरम्भ करते तो साध्य की आशंका को लेकर के आरम्भ करते हैं

अभी किंतु साध्य अभाव की आशंका आ गया तो साध्य अभाव जहां निश्चय हो जाएगा उसको क्या कहेंगे विपक्ष अभी साध्य अभाव का आशंका आ गया तो उसको कहेंगे संकित विपक्ष तो संकित विपक्ष में अगर हेतु रह जाएगा तो उसको कहेंगे व्यभिचार निश्चय होगा विपक्ष संकित है और उसमें हेतु रहेगा वो व्यभिचार भी निश्चय नहीं होगा इसलिए उसको कहेंगे संकित व्यभिचार ये भी दोष है

संकित व्यविचार इति अभिप्रेत्य पूर्व पक्ष संकित व्यविचार दिखा रहा है अर्थात व्यभिचार है ऐसे पूर्व पक्ष निश्चय नहीं कर रहा है वो भी कर रहा है कि व्यविचार हो सकता है तो ये अर्थात ये भी सिद्धांत के ऊपर दोष है व्यभिचार का अगर शंका भी हो गया तो भी दोष है इति अभिप्रेत्य पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में कर्मण एवती चेत अर्थात कर्म से जगत वैचित्र्य आ जाएगा इसलिए ईश्वर स्वीकार करने का क्या आवश्यक है इसी चेत

सिद्धांति कहेगा न no. टीका में परिहरती सिद्धांति परिहार करता है न no परतंत्र से निमित्त मातृत्व कर्म परतंत्र है कर्म स्वतंत्र नहीं है और जो परतंत्र होगा वो केवल निमित्त होगा वो कर्ता नहीं हो पाएगा साक्षात कर्ता नहीं हो पाएगा वो निमित्त होगा कर्म परतंत्र हुआ तो निमित्त होगा कोई करता है ये उसके साथ सहकारी बनेगा निमित्त बनेगा टीका

कर्त्री परतंत्र कर्मण निमित्त मतृत्वात स्वातंत्रेण निमित्त संसंभवात कार्य वैचित्र्य भंग प्रसंगो बाधक कर्ता रंतरेण कर्तृपरतंत्र है कर्म वो कर्म निमित्त मात्र कर्म निमित्त होगा इसलिए स्वातंत्रेण निमित्तत्व असंभवात स्वतंत्र रूप से कर्ता जैसे स्वतंत्र होता है ऐसे यह नहीं हो पाएगा असंभवात

कार्य वैचित्र्य भंग प्रसंगो बाधक कर्तारम अंतरेण इतना अंश को अन्वय करेंगे <coughs> कार्य वैचित्र्य कर्तारम अंतरेण भंग प्रसंगो बाधक पूर्व पक्ष कहा, कहा था कि अगर हम बेविचार दिखाएंगे तो आपके पास क्या बाधक है सिद्धांत कहता है कि कार्य वैचित्र्य कर्ता के बिना नहीं हो पाएगा यही हमारा बाधक

कार्य वैचित्र दिखता है तो कोई ना कोई एक करता होना चाहिए तो नहीं तो कार्य वैचित्र नहीं होगा कर्म से हो जाएगा सिद्धांतिका नहीं होगा कर्म से वैचित्र नहीं हो पाएगा जगत में क्योंकि कर्म परतंत्र है अतः तो पक्षे साध्याभाव शंका अनुपत्य न संकित व्यभिचारित्व इतिभाव साध्य अभाव की शंका पक्ष में नहीं हो पाएगा इसलिए जो आप शंकित व्यभिचार दिखा रहे थे वो नहीं होगा

पक्ष में साध्य रहेगा साध्य हो गया विभाग प्रयत्न पूर्वक ये जगत को वो बना सकता है जो प्राणियों का कर्मों को जानने वाला संग्रहवाक्य से पूर्व भाग विवृण्ती संग्रह वाक्य हो गया कर्मणा एवे थी चेत न परतंत्र से निमित्त मात्र ये हो गया संग्रह वाक्य संग्रह वाक्य का पूर्व भाग हो गया कर्मण एवे थी चेत ये कौन कहेगा

पूर्व पक्ष कहता है अभी पूर्व पक्ष अंश पहले दिखाते हैं भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है यदि उपभोग वैचित्र्यं वैचित्र्य प्राणीना तत्साधन तो वैचित्र्य देश काल निमित्तानुरूप नियत प्रभृति निवृत्ति क्रम च त्य सर्वज्ञ कर्तृकम <स्थित्रिकं> यदम उपभोग वैचित्र्यं प्राणीना सभी प्राणियों का सर्वदा सुख ही होता है

सुख सर्वदा नहीं होता तो सर्वदा दुख ही होता है नयायिक लोग कहेंगे सर्वदा दुख ही होता है क्योंकि सुख भी दुख ही है इसलिए नयायिक लोग कहते हैं जब तक तो शरीर छूट नहीं गया तब तक तो, तो दुख ही दुख है तो, किंतु कि जो उपभोग वैचित्र्यम प्राणियों में दिखता है कभी सुख होता है कभी दुख होता है इस प्रकार की और तत्साधन वैचित्रम तत् कहने से

जो उपभोग वैचित्र्य दिखता है और तत्साधन वैचित्र्यम उपभोग का साधन तो उपभोग का साधन में वैचित्र होने से उपभोग वैचित्र्य हो जाता है यद इधम उपभोग वैचित्र्यम प्राणी नाम तत्साधन वैचित्र्यम उपभोग का जो साधन है उसमें भी वैचित्र्यम देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम छो प्राणियों में प्राणी नाम

देश काल निमित्त को लेकर के नियत प्रवृत्ति निवृत्ति हो रहा है अगर ये शीतकाल आ गया तो नियत प्रवृत्ति सभी लोग हम लोग अधिक कपड़ा डाल लेते हैं और ग्रीष्म काल आ गया तो फिर अधिक वस्त्र से निवृत्त हो जाते हैं देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम च प्राणीना ये सब जो होता है तत्

नित्य सर्वज्ञ कर्तिकम ये नित्य सर्वज्ञ ईश्वर ईश्वर कर्तिक नहीं है पूर्व पक्ष कहता है या कहा से हो जाएगा सिद्धांति पूछता है किमतरी कैसे हो जाएगा प्राणियों में सब देश काल निमित्त अनुरूप जो नियत प्रवृति निवृत्ति होती है ये कैसे हो जाएगी सिद्धांति पूछता है किमतरी अर्थात कथम तरी कैसे होता है ये पूर्व पक्ष कहता है कर्मण एव कर्मण एव क्या कहेंगे

से कर्म से ही हो जाएगा तो, तो कर्म से कैसे हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है कि तस्य अचिंत्य प्रभाव तुआ ये कर्म का जो प्रभाव है अचिंत्य वो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसा स्थिति में डाल दे सकता है सूर्य भगवान को भी है तो बाकी प्राणियों का क्या बात है दो नंबर टिप्पणी दे दी कर्म का अचिंत्य प्रभाव क्यों है स्वयं भगवान कहते हैं गहना कर्मणोग

कठिन है ये कुछ भी करवा दे सकता है तस् अचिंत्य प्रभावत्वाद सर्व फल हेतुत्व अभ्युपगमत सभी लोग कहते हैं कि सर्वे ही सर्वे ही दार्शनिक सभी दर्शनकार लोग ने ये कर्मों को फलों का हेतु माने हुए हैं। इसलिए कर्मों में सामर्थ्य ईश्वर को मानना क्या जरूरत है सती कर्मणः फल हेतु किम ईश्वराधिक कल्पनाया

कर्म अगर फल का हेतु है, है विद्यमान है इसको तो मानना ही पड़ता है सभी लोग कहते हैं कर्म तो फल का हेतु होता है अगर उतने से ही चलेगा ये अधिक ईश्वर कल्पना है या क्यों अधिक ईश्वर का कल्पना करते हैं तो इसलिए नित्य नि, नित्य से ईश्वर से नित्य सर्वज्ञ सत्य है फल हेतुत्व ची चेत पूर्व पक्ष बात है तक पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष सुना रहे

नित्य से नित्य सर्वज्ञ सत्य है फल हेतुत्व न इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है ईश्वर नित्य है और नित्य सर्वज्ञ शक्ति वाला भी है नित्य सर्वज्ञ है और शक्ति वाला भी है नित्य शक्ति वाला भी है इसी प्रकार की जो नित्य ईश्वर सर्वज्ञ है वो का है तो फल का हेतु नहीं बनेगा तिव्री फल कर्म से ही मिल जाएगा

अगर कर्म से ही मिल जाएगा ईश्वर को आप मानते क्यों हैं ऐसे पूर्व पक्ष कहा आगे टीका में तो पृष्ठा में है यह दिदम ईश्वरवादी भी पूर्व कह रहा हैं और आप ईश्वरवादी लोग वैषम्य निर्घन्य दोष परिहारा कर्मणो जगत वैचित्र्य हेतुत्व इष्टम

तत्सप्रतिपन्न विहाय अपूर्व ईश्वर कल्प्य धर्मी तस्य फल हेतु धर्म कल्पनीय गौरवं सियादित जो ईश्वर को मानने वाले लोग ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य ये दो दोष आएगा अगर कर्म जगत उत्पत्ति का निमित्त नहीं बनेगा जगत में किसी को सुख मिलता है किसी को दुख मिलता है कोई आच्छा स्थान में है कोई

कठिन स्थान पर आ गया इसके चलते ईश्वरों इस में वैषम्य दोष आएगा और नैर्घृण्य नैघ्य निर्घता घृणा शब्द का अर्थ दया निर्घा अर्थात निष्ठुरता ईश्वर तो में वैषम्य दोष आएगा और क्रूरता दोष आएगा इसलिए ये दोषों को परिहार करने के लिए कर्म जगत का वैचित्र के लिए हेतु है, है ऐसे मानते है केवल ईश्वर नहीं है

ऐसे मानते हैं तत् सम्प्रतिपन्न ये सभी लोग स्वीकार करते हैं कर्म जगत का हेतु है उसको बिहाय बिहाय का अर्थ त्यक्वा त्याग करके अपूर्व ईश्वर कल्पयते धर्मी आप एक ईश्वर का कल्पना करते हैं जो अपूर्व अपूर्व अर्थात लोक में ज्ञात नहीं है और वो हो गया धर्मी उसमें क्या धर्म कहते तस्व फल हेतुत्व ईश्वर फलदाता ये हो गया ईश्वर का धर्म फल

तो ईश्वर धर्मी को कल्पना करते हैं और उसमें धर्म फल हेतुत्व में ये दो चीज कल्पना करते हैं ये दो क्यों करते हैं धर्म कल्पनीयम इति गौरव पूर्व पक्ष कहता है ये दो गौरव कार्य आपको करना पड़ता है हमारा पक्ष में कोई भी नहीं है केवल कर्म से सब मिल जाएगा पूर्व कहता है अच्छा यहाँ

या तो मीमांसक हो जाएगी क्योंकि न्याय की ईश्वर को मानता है ना सिद्धांति कहता है सती लाघवे गौरवम दूषणम सियात न यह तद अस्ती अभिप्रेत्य सिद्धांतम विवृणती लाघव अगर है तो गौरव दूषणम तो अगर 10 किलोमीटर हम पहाड़ चढ़ के जा सकते हैं नीलकंठ भगवान का दर्शन के लिए मात्र दस किलोमीटर है

आपको गाड़ी में जाएंगे तो आपको बाईस किलोमीटर घूमना पड़ेगा तो सती लाघव गौरवम गौरव दूषणम कहते तो अगर लाघव है तो गौरव दूषणम न यह तद अस्थि सिद्धांत कहता है कि यहाँ इस प्रकार की नहीं है अर्थात कर्म जगत का वैचित्र हेतु मानने से लाघव अधिक ईश्वर और ईश्वर का फल हेतुत्व में ये दो क्यों स्वीकार करते हैं

सिद्धांत कहते हैं यहां ऐसे विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अगर लाघव उपलब्ध है तो गौरव को दूषण दूषण कहा जाएगा यहां न यह तद अस्थिति अभिप्रेत्य अभिप्राय करके सिद्धांतम विवृणती सिद्धांतम अर्थात तो संग्रह वाक्य सिद्धांत अंशम विवृणत सिद्धांत तो अंश हो गया था न परतंत्र निमित्त मात्र परतंत्र जो कर्म है वो तो केवल निमित्त बनेगा

भाष्य में ना कर्म, ना कर्मण एवं उपभोग वैचित्रदि उपयते कर्मण एव कर्म, पंच में कर्म से ही उपभोग ना उपपद्यते तो नहीं हो जाएगा कर्मण एव उपभोग वैचित्रदि उपभोग वैचित्रदि आदि पद स्वर क्या लिया जा सकता है उपभोग में वैचित्र्य है और किस में वैचित्र्य था

तत्साधन आदि से अभी साधन, तो साधन वैचित्र्य उपभोग वैचित्र्य और साधन वैचित्र्य ये दोनों कर्म से नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मा सिद्धांती उत्तर देता है षष्टी अटाधन से कर्म कर्तृतंत्र कर्ता तंत्र प्रधानम यमण

तो कर्ता प्रधान होता है कर्म कर्ता के अधीन होता है अगर कर्ता नहीं है तो फिर कर्म का कोई स्वयं का सत्ता नहीं है वो कुछ नहीं कर पाए चित्ती प्रयत्न निवृत्तम ही कर्म तत्प्रयत्न उपरमाद उपर तेतरे कालांतरे व नित निमित्त विशेषापेक्ष कर्तु फल जनयती न युक्त

अनपेक्ष अन्य आत्मन प्रयोक्तृ यहां तक पंक्ति देखेंगे सिद्धांति कह रहा चितिमत प्रयत्न मत, मत चेतना चिति हो गया चैतन्य चिति मत हो गया चेतना जिसको हम लोग में कहते हैं चेतना चेतन का प्रयत्न से निर्भतम संपादितम ही कर्म कोई चेतन प्रवृत्त कर... होगा प्रयत्न करेगा तभी कर्म कुछ होगा

अर्थात प्रयत्न उपरमा जो चेतना जो कर्म कर रहा था उसका प्रयत्न जब उपरत हो जाएगा तो कर्म रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहने से वो कर्म देशांतरे कालांतरे वो कर्म अन्य देश में अन्य काल में बाद में कभी नियत निमित्त विशेष को अपेक्षा करके करतु फलम कर्ता का फल जनस्य बना देगा

न युक्तम अनपेक्ष्य अन्यद आत्मनः प्रयोक्तृ आत्मनः अन्यद प्रयोक्तृ अनपेक्ष्य कर्म अपने से भिन्न कोई कर्ता को अपेक्षा नहीं करके फल बना देगा देशांतर में कालांतर में ये संभव नहीं है कर्म स्वतंत्र नहीं करवा पाएगा अनपेक्ष्य अन्यद आत्मनः प्रयोक्तृ

आत्मन अन्य प्रयोग अनपेक्ष आत्मा से भिन्न कोई प्रयोगता को अपेक्षा नहीं करके कर्म फल कर देगा ये नहीं कर पाएगा यहां तक तो ये सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में आत्मनो अन्य प्रवर्तकम अनापेक्ष कर्म चेत न फलम जनय्यति आत्मा से आत्मा से अर्थात तो एक कर्म

कर्म आपने से भिन्न को अन्य कोई प्रवर्तक को अपेक्षा नहीं करके अगर फल नहीं दे पाएगा क्योंकि सिद्धांत ये बात कह दिया कर्म आपने से भिन्न किसी को अपेक्षा नहीं करके कर्म स्वयं फल नहीं दे पाएगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं अगर ऐसा है आत्मान अर्थात कर्म आगे ध्यान कर्म आप इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा

अपने से भिन्न कोई प्रवर्तकों को अपेक्षा नहीं करके कर्म अगर फल नहीं दे पाएगा तो यहां आत्मा का अर्थ हो गया कर्म कर्म अपने से भिन्न कोई प्रवर्तकों को अपेक्षा नहीं करके अगर फल नहीं दे पाएगा तभी कर्ता जीव एवं प्रयोजक वस्तु करता है जीव ही ये प्रयोजक हो जाए जैसे महन में है तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है जीव ही, ही जगत बना जो किमी है किम श्लोक है

उसने तृतीय पाद में आक्षेप करता है पूर्व पक्ष जीव ही बना दे कहते तो अनशो ये जीव इतना असमर्थ है वो जगत कहाँ बनाएगा तरह करता जीव एवं प्रयोजक अस्तु इति शंकित परिहरती इस प्रकार शंका दिखा करके इसका परिहार करते हैं पूर्व पक्ष शंका दिखाता है आगे सिद्धांती उसका परिहार करेगा यहाँ तक ओम सं

ंद्रो बृहस्पति नमो ब्रह्मे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्रत्यक्ष ब्रह्मा

मवाशम सत्यमवाजिशं ते तदारे आता ओ